दौड़ी दौली ददा बाप जी मिंदरी दी जुड़ई लई डोली दौली ददा दी दाता मिंदरी दी जुड़ई लई अजमली बाबा घड़ी दी अवतारी नारी घड़ी खम्मा बाप जी पदारी आई मारे बाप दीदी नीला दी तू तो धा नारी भर सा भारी खा घनी पीर जी पेली रापर तो चा बाप जी दमन सनी दी गई तो पर च बाप दी जरनी सनी दी आई पहली तो बाप दी जाम सनी दी आई हर ऊफन तोड़ा दड़ी ला जमाया ऊ फन दी जमाया खा घड़ी खम्मा दारा बाबा बरे नारी पर्दा सारी खम्मा दारा राम राम रूणी मंदामा गामा कमा घनी खम्मा जावे तो मंडावे बाप जी ने जीनेड़ाया जी जावे तो मंडावे बाप जी नेड़ा जी ने जीनेड़ा आया बाबा बारित कर नरी नारी पर्दा सारी ओ खम घड़ी खम्मा पीर जी पदारिये में तरा वे तारी नारी खमा घड़ी खम्मा सारा राम बड़ी दे बाप दी मेरा दी भरा हुई बड़ी जे बदुरे धनारो मेरो दी भरा हुई धाम दादी माई दादी दा ही रूड़ी तरे माई ओ खमा धनी खम्मा दारा राम नहीं, बाबा भरे ते करे करदा धनी खम्मा आप क्या, क्या है ये? ये रामा पीर का बोले रामापीर रामदेव रामदेव दे मेला पड़ता भजन हाँ का भजन सुना रहे हो आप कब से रावण हत्ता बजा रहे हो मैं तो बालपणी सी तो तो तो अच्छा, अच्छा। किससे सीखा आपने मैं नहीं सीखा पीढ़ियों से यही अच्छा पीढ़ियों ऐसी कहां कौन से गांव के रहने वाले हो मेरा गांव तो नागौर नागौर नागौर डिस्ट्रिक्ट कौन सा गाँव है सरनावड़ा सरनावड़ा गाँव ऐसी तो पास। अच्छा। तो आप बस यही काम करते हो या और कोई काम, काम करते, करते। यही आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम काबूराम अच्छा ये आप रावण हथा जो बजा रहे हो ये किसने बनाया ये तो साग हम लोगों ने बनाया था अच्छा कितने साल पुराना है ये तो आप सौ साल के ही नहीं होगा हो नहीं नहीं मैं तो सौ साल के नहीं और ये मतलब सौ साल के जो मेरी अच्छा। तो के के है कि आदमी था ना दिन के हाथ के शाह मेरे हाथ के मेरा लड़का मेरी उम्र में हो जा मेरे हाथ का शाह है भी वे तो साल का हो ही था लेकिन आपने तो मतलब आपने नहीं बनाया ये सार नहीं बनाते तो हम लोग ही हैं आप लोग बनाते हो बनाते हमारे बनाना आता है अच्छा अच्छा तो ये इसमें आपने ये कौन सी ये खोटियां लगा रखी है ये खोटियां का मुसलम्मा बताता हूँ और वो भी अच्छा, तो आप इन खुटियों इन, इन को क्या कहते हो इसी तारों में इसी तारों में तुरफा कहते हैं कहते तुर्प। है? तुर्प। अच्छा और ये घोड़े के बाल और इस तार को क्या कहते हो ये भी घोड़े के बाल होते हैं। नहीं तार कहते हो क्या नाम क्या है इसका? तार कहते है तार. बस तार। तार। कहते हैं नाम कुछ नहीं है इसका? नहीं तार, तार है। नहीं तार तार घोड़े के होते हैं। और ये तो कहते इसको क्या कहते, कहते हो गज गज लेते जब आपको जो जो खाली रावण आता सुनाओ हमको जाओ मत खाली रावण आता राजस्थान राजस्थान का का कि कोई फिल्मी नहीं नहीं नहीं नहीं ये आप जो सुना रहे हो, ये क्या है? लेकिन नहीं, नहीं, इसके पहले जो बजा रहे थे वो क्या था ये तो गजर का गाना बजा किसका ये कहते हैं ना वो, वो क्या होता है गाना है, गाना। होता है फिल्म का हाँ, दो दो हाँ, है फिल्म है। का गाना नहीं चाहिए हमको राजस्थानी आप वो फड़ फड़ गाते हो हो, फड़ हो फड़? हाँ, फड़ तो फड़ का कोई गाना सुना दो दीनी ढाल दियो श्री धारा वो ढाई ढाल दियो ढाले अमल राम बद को भट दिया पाबूरी सुरंगी जाई जान बमो ढाथो वो जाई जान बम श्री दरा बर शनि जाम राम बद भादल आई परी दारा मोठो भाई बाद बाद भो भाई दीदी बाटा दी बाताराम बल वो घोड़ा दी बाबू जी ने चाली वे वो भो चाई चाली वे बेबू ढाले पर शामले बोभा आई सुनियो सिरदारा हेजी केसर मता दो खमा वो नई नहा मदियो सिरी दारा वो नई नहा मदियो डाले चा रामा सुनी जोड़ी बाबू जीरी के सर कई काली दारा वो कई काली भर शनिजा वो राम बल वो अच्छा। आप आपकी अभी क्या उम्र है मेरी उम्र तो कम जाने आगे कि तो साल से बाद ऐसी बीमारी ऐसी हड्डी में बीमारी हुई थी अच्छा तो इसी ऐसी पैर कटाना तो ये दूसरा पैर कहाँ ऐसी लगाया गांधी हॉस्पिटल में माल तो आते है वहाँ जेपर ऐसी नहीं मिलते है फ्री में लगाया आप? आप तो, लगा। अच्छा। अब चल चल लेते आ, दिमें, दिमें। चल लेते हो इससे? लकड़ी का है कितना? और इतना दूर आपका यहाँ से गांव? कितने किलोमीटर यहाँ से दूर है मेरा गांव तो आप यहाँ तक तो कैसे आ गए यहाँ तो फिर बाबा के मेले पढ़ते हैं अच्छा, मेले में जा रहे हो आप फिर से घूमते जाएंगे का होगी, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे कहाँ एक रात रहेंगे कहाँ दो रात रहेंगे। अकेले जा रहे हो आप कोई और ऐसे संघ बहुत जाते हैं, और ये तो के बराबर मेरे से चलना नहीं आता धीमी-धीमी-धीमी। एक आपके बारी ये लोग बाबू को जाते मनाते हैं तो बाबू जो राठौर थे छत्री वंश जो महाराजा महाराजा पाबू तो बिन के हम पुजारी हैं तो वजह से हम लोगों को भील कहते कौमी हमारी नाइक है ऐसे नायक भी कहते हैं और भील भी कहते ऐसे असली हमारे को भोपाई कहते हैं हम पूजा करते हैं बाबू महाराज की तो हमको भोपाल लोग कहते भोपाल चलिए धन्यवाद जाते हैं साल। है। आपका क्या नाम है और आपकी जो औरत है उसका क्या नाम है अच्छा। तो आप कब से गाती हैं? है अच्छा कब हुई आपकी शादी शादी है ना आज पंद्रह वर्ष की। गई पंद्रह साल हो गए अच्छा। बच्चा आठ साल पाँच मैं तीन भैया अच्छा आप कब से बजाते हैं रावण मतलब बचपन बचपन से से बजाते बजाते बजाते हैं हैं अच्छा कितने पिताजी भी थे आपके हमारा पादर भी बजाता हमारा बजा था हमारा दादाजी आपकी क्या उम्र होगी पैतीस साल है पैतीस साल उम्र है आपकी आप फड़ भी बाँचते हाँ फ अच्छा फड़ वाले बोपे हैं। हाँ। क्या है आपकी आप कौन हैं मेघवाल हैं कौन हैं आप? मागी जाती तो है भील जाती है भील। अच्छा आप लोग भील हैं। भील हैं है। है। है। हम लोग हम लोगों के। अच्छी बात ये जो रावण हता आप ये बजा रहे हैं ये किसने बनाया ये हमारा फादर ने बनाया कितने साल पुराना होगा ये ये हो गया बार दशा बारह साल पुराना हाँ. इससे इस ज़्यादा पुराने भी हते हैं हाँ, इसके पुराना तो भी है आपको भी रावण हता बनाना आता है हाँ, आता. इसमें ये की क्यों लगा रखी है? इसे आपने इस, इसलिए लगाई एल्यूमिनियम की खूंटिया के हाथ के अंदर से छुट जाता है तो टूट जाती है टूट जाती है इसलिए ये ये लगे अच्छा, अच्छा। बात आप जो खुटिया बनाते हैं इसके लिए कौन सी लकड़ी इस्तेमाल में हैं ये, आपने है। है। ये अच्छा। तो आपने शीशम की तो शीशम की लकड़ी की बनाते थे छोटी हाँ। भी शीशम की लकड़ी की खूटी भी टूटी भी टूट जाती है क्या अपने घटा पड़ जाता इसलिए ये आपने एक पूरा के पूरा ये आपने एल्युमिनियम का राउंड इसलिए बनाया गया ये आपने एल्युमिनियम का जो बनाया गया है ये पूरा एक पूरा तो इससे 100 साल दो सौ साल तक ये अपना खराब नहीं होगा इसलिए एलुमिनियम का ये आप यही काम करते हैं या और भी कुछ काम यही काम, काम कर, कुछ, नहीं कुछ, नहीं कुछ नहीं करते हैं अच्छा, तो आपकी कितनी कमाई हो जाती है कमाई तो मिल मिल में जाता। नहीं, रोज का, जाता आ, रोज का मिल जाता? रोज का मिल जाए हम लोग बैठ बैठते हैं हर मत बैठते हैं और फड़ बांचने का आपको मौका कितने मही, महीने में कितनी बार मिलता है एक महीना मिल जाता मौका चार पांच अच्छा में माता जी का नोरता मायने पड़ बा अच्छा अच्छा तो आपकी ये जो आप जहाँ रह रहे हो यहाँ कितने फोपे और रहते हैं इधर रहते चूपड़ी रहती अच्छा अच्छा सब ये सभी हैं। बजाते अच्छा, सब ये रावण रावण बजाता बजाते और को फड़ बांचने का घंटे तक है आपकी फट हमारी फड़ है सब शाम की नौ बजे स्टार्ट होती है सुबह सात बजे और सारी रात आप जाते हो आ, आप, आप दोनों ही कर लेते हो या कोई और भी साथ में नहीं बेश तो हम लोग दोनों ही निकाल देते पूरी पूरी रात रात अच्छा आप जाते तो पीछे से बच्चों को कौन देखता है बच्चा अच्छी बात है आप अच्छा। देखता। ये नहीं सोचते बच्चों को पढ़ाए लिखाए कुछ करे बच्चों को पढ़ाते नहीं हो आप नहीं पढ़े क्यों नहीं पढ़ाते इसलिए नहीं पढ़ाते हम लोग हाँ। कि हम लोगों के के कोई रहने लिए सुविधा नहीं रहने के लिए सुविधा नहीं कोई है कोई सुविधा नहीं पर आप तो रह रहे हो आपने मकान बना रखा है हम लोग हम लोग एक ने मकान बना लिया था। और तो बेचा दे तो है ठीक तो आपकी बात लेकिन जब आपके पास मकान है तो बच्चों के लिए तो कुछ सोचो आपको सो सो रुपया रोज का हम लोग अभी सोचते, एक लोग, हम तो हम तो क्या कर लेगा कुछ काम हाँ, हाँ, नैना बच्चा पढ़ा हाँ, हाँ, तो लेंगे हम लोग इसकी शादी होगी तो आप है नही आगे जो अनपढ़ हुई समझ समझ नहीं मैं समझ आपकी बात लेकिन हम लोग तो आपने एक एक आपको तो पढ़ाते तो तो बहुत गलत बात है पढ़ने का मतलब ये नहीं होता की नौकरी करे पढ़ने से दिमाग खुलता है पूरे देश के बारे में पता चलता है आपको बहुत सारी बातें पता चलती है तो पढ़ाना